महाभारत आदि पर्व एकशीति तमोध्याय सखियों सहित दैवयानी और शर्मिष्टा का वन विहार राजा यती का आगमन देवयानी की उनके साथ बातचीत तथा विवाह वै समावाच अथ कालस्य काल सेपोत्तम वन तदेव निर्याता क्रीडाथ वैश्वान जी कहते हैं निपश्रेष्ठ तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई तेन दासी सहस्रेण साधया तमेव संता यथा काम चार भी सखिभ सहिता सर्वाभिमुृत क्रीडनो भीरता सर्वा पिबंत मधुपाधवी मधुमाधवीं खादनो विविधा भक्षा विदसंच फलां चुनश्चा राज मृगल यदिक्षाया तमेव संकर्षि दुशेदेषा तस्चिता उस समय उनके साथ एक हजार दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी वे सभी किशोरियाँ वहां भांति भांति के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गई देख कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती कभी नाना प्रकार के भोज पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थी इसी समय नहुस पुत्र राजा याति पुनः शिकार खेलने के लिए दैवेच्छा से उसी स्थान पर आ गए वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे उन्होंने देवयानी शर्मिष्ठा तथा अन्य ज्योतियों को भी देखा पिबंते ललमाना आसने प्रवृह दिव्य सर्वाभरण भूषित उपभेष्टा चुशे देवयानी सुच वे सभी दिव्य आभूषणों से भूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएँ कर रही थी राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी हुई देखा रूपेणा प्रतिमा तासा स्त्रीण मध्ये वरांगठया सेव्यमा पाद संवाहनादी उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी वाच द्वाभ्या कन्या सहस कन्या परिवार गोत्रे च नाम चयक्ष ने पूछा दो हजार कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं में आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूं सुबह आप दोनों अपना परिचय दे किन्ही श्लोक में दो हजार और किन्ही में एक हजार सखियों का वर्णन आता है यथावसर दोनों ठीक है देवजान्य आख्याश्यामस्वन नाधिप शुक्रो नाम सुर गुरु सुताम जानी तत्मा देव जानी बोली महाराज मैं स्वयं परिचय देती हूँ आप मेरी बात सुनें असुर के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य हैं मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए इम च मे सखी दासी यहम तत्र गि दुहिता दानवेन्द्र शर्मिष्ठा विस्परवण यह दानव राज विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है मैं विवाह होने पर जहाँ जाऊंगी वहाँ यह भी जाएगी यति कथम तू ते सखी दासी दास कंवर असुरता सुब्रु बोले सुंदरी यह असुरराज की रूपवती कन्या सुंदर भौहों वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई यह बताइए इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है देवजान्युवाच सर्वे नरश्रेष्ठ विधानमतते विधान भीतम विचिरा कथा देवयानी भोली नरश्रेष्ठ सब लोग देव के विधान का ही अनुसरण करते हैं इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए इस विषय की विचित्र घटनाओं को न पूछिए राजवदूप रूप ते ब्राह्मीम वाचम बिहर्षित को नाम तम कुत कस्य पुत्रस्त संय आपके रूप और वेश राजा के समान है और आप ब्राह्मी वाली विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं मुझे बताइए आपका क्या नाम है कहां से आए हैं और किसके पुत्र हैं यतिरवाच ब्रह्मचर्य वे दो कृष्ण कृष्ण श्रुतिपथम ग राजा हम राजुत्रवे श्रुत य ने कहा मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ मेरा नाम ययाति है देवजा निवाच के नश्यर्थे नृपते इम देशमुपागत जिगृक्षुर्वाज किंचन अथवा मृगलिपसया देवयानी ने पूछा महाराज आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से ही आए हैं ये या तिरच मृगलिपूर हम भद्रे पानी याथम उपागत हम बहुधाप्य अनुयुक्त तद अनुज्ञात ये आती नहीं कहा भद्रे मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए देवयान उवाच द्वाभ्याम कन्या सहसराभ्याम दासमेशया सह तदीना भद्रम ते सखा भरताच मे भव देवयानी ने कहा राजन आपका कल्याण हो मैं दो हजार कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ आप मेरे सखा और पति हो जाए यया तिर्वाच विद्यो सनति भद्रम ते नवामरहोस्म्मी भाविनी अविवाह्या जानो देवयानी पित स्तव बोले शुक्र नंदिनी आपका भला हो भाविनी मैं आपके योग्य नहीं हूँ क्षत्रिय लोग आपको पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं देवयानवाच संसृष्टम ब्रह्मणा क्षत्रम क्षत्रेण ब्रह्म संहित ऋषिश्चा ऋषि पुत्र नुसांगम व स्व ने कहा नहुस नंदन ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है आप राजर्षि के पुत्र हैं और स्वयं भी राजर्षि हैं अतः मुझसे विवाह कीजिए एक देवा वर्णा चतारोपी धर्मा पृथक चौचा तेम तो ब्राह्मणो बरह य बोले वरांगणे एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है परंतु सबके धर्म और सोचाचार अलग अलग है ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ है देवयाचन पाणी धर्मो न उषा न पुम भि से पुराण तम्बे तं, अग्रहीग्रे विरो तत देवजानी ने कहा न ना। उस कुमार नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था सबसे पहले आपने ही मेरा हाथ पकड़ा था इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वर्णन करती हूँ कथम लो मे मनस्पन्या पाणीमन्या कुमान स्पृशहेत गृहितमपुत्रेण स्वयं वेषा त्व्या मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ आप जैसे राजर्षि कुमार अथवा राजर्षि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है या तिर्वाच क्रुद्धा दाशी विषा सर्पा ज्वलना सर्प मुखात दुराधर तरो विप्रोगेय गये पुनसा विजानता ये बोले देवी विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे देवजान्युवाच कथमा से विषा सर्पाजलना सर्वतो मुखा दुराधर्ष तरो विप्रथ पुरुष देवजानी ने कहा पुरुष प्रवरण ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है जब आपने कैसे कही ये तिर्वाच एक सौहंती शस्त्रेणक्य हंसे विप्र सराष्ट्राड़ी पुराण्य कि को पिता दुराधर्शतरो विप्र तस्म्भरम अथ दत्ता पिता तां भद्रेण विवहाम्यह ये बोले भद्रे सर्प एको मारता है शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का विनाश कर देता है धीरू, इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर दे तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा देवजान्यवाच दत्ताम्ब सुतमांव पित्रा राजमया अयाच तो भयम नास्ती दत्ताम चिष्ट राजनी ने कहा राजन मैंने आपका वर्ण कर लिया है अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है राजन दो घड़ी ठहर जाइए मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ गच्छत धातृ के शीघ्रम ब्रह्मकल्प कल्प मिहानय स्वयं वर्वृतम शीघ्र निवेदय चनाहुचम थाय शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला ले आओ उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुसनंदन राजा जयाति का पति रूप में वर्णन किया है वैशं पावाच गरितम देवयाथ संदिष्ट पितात्मन सर्व सर्वं मास धात्री तस्म यथा तथम वैश्व पायन जी कहते हैं राजन इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी शुत्र शुत्व चर्शयामास भार्गव दृष्टव चागत शुक्रम ययाति पृथ्वी पति ववंदे ब्राह्मण ब्राह्मणं प्राजलि प्रणुता स्थित सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहाँ आकर राजा को दर्शन दिया विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा यती ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए देवयान्युवाच राजा यम नहुसता दुर्ग में पाणिम ग नमस्ते देह मामस्मे लोके नान्यम पतिमृले देवयानी बोली तात ये नहुस पुत्र राजा ये आती हैं इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था आपको नमस्कार है आप मुझे इन्हीं के सेवा में समर्पित कर दे मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वरण नहीं करूंगी। शुक्रवाच मृतो नयाम पतिवीर सुतया तव ममेष्टयाम गृहा मया दत्ताम महि सिंह नहु ने कहा वीर नहुस्ंदन मेरी इस लाली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है अतः अच्छा मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो यति दे महानीह भार्गव वर्ण शंकर जो ब्रह्मण इतिम प्रमिम्यह यति बोले भार्गव ब्रह्मण मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण शंकर जन महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे शुक्रवाच अधर्मात्मु अस्विन विवाहे मामला से अहम पाप अमृदा भितें शुक्राचार्य ने कहा राजन मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानी नहीं होनी चाहिए मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ वह स्वभ्या्या धर्मेण देवयानी मध्यमा संप्रीतिं सीतिम अतुलावापुह तुम सुंदरी देवयानी को धर्म पूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो इं चापी कुमारी शर्मिष्ठा वार्ष परवड़ी सम्पूज्या महाराज बिस्परवा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है इसका सदा आदर करना किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न बुलाना रहस्य नाम वह समाद्याद्रम ते यथा काम अवापसते तुम्हारा कल्याण हो इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर न तो इससे बात करना और न इसके शरीर का स्पर्श ही करना अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ इससे तुम्हें इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी वुच एवं उक्तों तिस्तु शुक्रम कृत्वा प्रदक्षिणम शास्त्रोक्त विधि न राजा विवाह अको शुभम वह सम्पान कहते हैं जन्मेजय शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा राजाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगल में विवाह कार्य संपन्न किया लब्हानी तदोत्तम दिशह कन्याना तथा संपूजित शुक्रेण दैत्यम जगा स्वपुरम हृष्टो नुज्ञातो महात्मा शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और दो हजार अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा के आज्ञा ले निर्वश्रेष्ठ जाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को गए इतिशी महाभारते आज परबड़ी संभव परबड़ी ययातुक्ताख्याशी दमोध्याय इस प्रकार से महाभारत पर्व आदि पर्व के अंतर्गत युक्ताख्यान विषय इक्यासी व अध्याय पूरा हुआ